अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार कल प्रारंभ हुआ इस मुंडक के प्रथम खंड में पराविद्या के विषय को बता दिया गया परा विद्या के विषय के प्रतिपादक इस खंड का एक बार अध्ययन करने मात्र से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होता है उन लोगों को जिनके चित्त में ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष नहीं है और यदि प्रथम खंड का अध्ययन करने के पश्चात भी नहीं हुआ सर्वाधिष्ठान अक्षर का आत्मरूप से अनुभव तो समझना होगा कि निर्दोष प्रमाण है और उसका अध्ययन भी हुआ तो भी नहीं बोध हुआ तो इंद्र के तरह विरोचन के तरह प्रथम पर्याय में जैसे दोनों को भी बोध नहीं हो पाया प्रमाण की त्रुटि नहीं है दोष नहीं है आचार्य प्रजापति का भी दोष नहीं है प्रमाणगत दोष प्रमेयगत दोष और प्रमातगत दोष हुआ करते हैं तो यहाँ प्रमाण में दोष नहीं है प्रमेय भी निर्दोष है तो प्रमात्रिगत दोष मात्र शेष रहेगा तो निश्चित है निर्दोष प्रमाण है निर्दोष प्रमेय है और उन निर्दोष प्रमाण प्रमेय प्रमेधीन तत्वबोध नहीं हुआ तो प्रमात्रिगत दोष विद्यमान है इन दोषों की निवृत्ति का उपाय अपनाने की आवश्यकता है यह प्रमातृगत दोषों से दूषित चित्त वाले जिज्ञासों की हितैषी बनकर के द्वितीय खंडात्मिका श्रुति उन प्रमातृगत दोषों का निवर्तक साधन जो अनुष्ठेय हैं उसे बता रही है मनन निरिध्यासन रूप साधन को उसे निरिध्यासन को पुनः पुनः वाक्यार्थ भावना शब्द से कहा और युक्त अनुसंधान शब्द से बताया गया मनन को प्रमेय विषयक संशय प्रमेय विषयक विपर्य इन दोषों का आश्रय है प्रमाता प्रमाता है अंतकरण विशिष्ट चैतन्य ये प्रमातगत दोष है विषय तो प्रमेय है लेकिन दोष है प्रमाता में आश्रय दोष का आश्रय है प्रमाता इन दोषों का निवर्तक साधन मनन युक्त अनुसंधान रूप और निदिध्यासन वाक्यार्थ भावना रूप है इसका उस प्रमाता को अनुष्ठान करना होगा इससे यह वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रमे विषयक विपर्य संशय नामक दोष निवृत्त होंगे और बोध होगा ए वेद नीतम गुहायाम इस वाक्य के द्वारा बताया गया दिव्य जगत अधिष्ठान पुरुष मैं हूं इस रूप से उसका फल होगा अविद्या ग्रंथि का विकरण विकरण है विनाश बाध निवृत्ति और अविद्या अविद्याग्रंथी यानी अध्यास का समूल उच्छेद होते ही अभी तक अविद्या के कारण होने वाला जो अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास रूप द्वैत प्रतीति है और द्वितीय वस्तु है यह अपने अधिष्ठान पराविद्या के विषयभूत दिव्य पुरुष से अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाली ज्ञाता को यानि अहम ब्रह्मास्मि बोध जिसको हुआ अनुभविता को सत्य प्रतीत होती ही नहीं है जिसको जानना बाकी हो एक ज्ञान से सर्वज्ञान संपन्न हो जाता है इस दृष्टि से वह लौकिक प्रमाणों से अग्राह्य रूपादि विशेषताओं से रहित जो पराविद्या का विषयभूत ब्रह्म है उसका ज्ञान किन उपायों से होगा जो उपाय था श्रवण वो हुआ तब भी नहीं हुआ तो फिर अनुभव का क्या उपाय है तो उपाय है मनन निधिध्यासन उसे बताया जा रहा है इसलिए कहा उच्च थे उपाय बताया जाता है अरूपम सदअक्षरम के केन प्रकारेण विज्ञेयम् इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है उत्तर देने के लिए प्रथम मंत्र है प्रथम मंत्र में जो आविहसनिहितम गुहाचरम नाम ये चार पद हैं यह वाक्यार्थ भावना रूप निधिध्यासनात्मक साधन को बताने के लिए है इससे वाक्यार्थ भावना रूप निधिध्यासन बताया जा रहा है अशुभ संस्कार का निवर्तक साधन विपर्य का निवर्तक साधन <coughs> तो आवि शब्द से उस प्रकाश को लेना है जिस प्रकाश में दृष्टा दर्शन दृश्य ज्ञाता ज्ञान गंता गंतव्य गमन वक्ता वक्तव्य वचन आदि रूपा समस्त त्रिपुटिया वैसे भाषित होती हैं जैसे सूर्य प्रकाश में घटादि अवभाष्य पदार्थ तो घटादि प्रकाश हैं सूर्य का स्वरूपभूत प्रकाश वो प्रकाशक है तो यहाँ आवी शब्द से घटादि का अवभाषक जड़ प्रकाश नहीं लेना अपितु हा ज्ञाता ज्ञान ज्ञादि रूप त्रिपुटी मात्र को अवभाषित करने वाला जो चेतन प्रकाश है वो आविशब्द का अर्थ है और ये आवि कौन है का अवभाषक चेतन प्रकाश तो प्रकृत जो ब्रह्म है अक्षर पुरुष है वह आवि हैं यानी समस्त अवभाष्य मात्र के अवभाषक स्वरूप है जैसे सारा जगत अवभाष्य है प्रकाश है और उसका प्रकाशक है आदित्य गीता के तेरहवें अध्याय में आदित्य के उदाहरण से ही क्षेत्र मात्र का अवभाषक क्षेत्रज्ञ है करके बताया ना जैसे आकाश में स्थित रवि संपूर्ण जगत को अवभाषित करता है ऐसे संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्रीय यानि क्षेत्रज्ञ अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ज्ञान से प्रकाशित करता है। वह ज्ञान क्षेत्रज्ञ का स्वरूपभूत ज्ञान जिसे गीता में ज्योतिषा मपितत ज्योति तमसह परमुच्य इत्यादि रूप से कहा गया रूप से वही यहाँ अभी है वही अध्याय का पुरुषोत्तम है अक्षर पुरुष तो है अवभाष्य और उसका अवभाषक क्षर अक्षर का अवभाषक वो पुरुषोत्तम है उसे छादोग्य में प्रजापति विद्या में परम ज्योति शब्द से कहा है ये संप्रसाद अस्मा शरीर समुत्थाय पर ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपे न अभी निष्पद्य सऊत्तम पुरुष ये चौथे पर्याय में उपदेश किया हुआ है ना प्रजापति ने इंद्र को जब इंद्र का चित्त सारे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित हुआ निर्दोष हुआ उस समय इसी वाक्य से जो प्रथम पर्याय में बताया गया वाक्य उसी का पर्याय है यहाँ का परम ज्योति ही वहाँ पर ये एशो अक्षनी पुरुषो दृश्य में प्रथम पर्याय में अक्षिस्त पुरुष के रूप में बताया गया है और यहाँ परम ज्योति के रूप में बताया जा रहा है वह परम ज्योति आवि है सबकी अविभाषक तो जो सबको अवभाषित कर रहा है जगत को सूर्य का प्रकाश स्वरूपूत प्रकाश वो सूर्य का स्वरूपूत प्रकाश किससे अवभाषित हो रहा है सूर्य के प्रकाश का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा वो उसका प्रकाशक कोई दूसरा भौतिक प्रकाश नहीं है वह अपने से ही प्रकाशित होता है लो, लोक में व्यवहार में यह कहा जाता है घटादि पदार्थों को अवभाषित तो कर रहा है जो प्रदीप उस प्रदीप को अवभाषित करने के लिए प्रदीपांतर की जरूरत नहीं है ऐसे एक प्रदीप है घटादि को तो उसने दिखा दिया लेकिन प्रदीप मात्र को देखना है तो उसको देखने के लिए दूसरा प्रदीप आवश्यक नहीं है वह अपने से ही भाषित होता है और अपने अवभास्य घट को अवभाषित करता है सूर्य अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और उसका स्वरूपभूत प्रकाश जो स्वयं प्रकाश है सबको अपने अवभास्य को अवभाषित करता है प्रकाश मात्र को प्रकाशित करता है जैसे दृष्टांत में जड़ प्रकाशांतर की अनावश्यकता यही सूर्य में स्वयं प्रकाशता है बाकी चेतन की तो जरूरत होती है वो अलग बात ऐसे दारिष्टांत में जो आविशब्दित चेतन प्रकाश है क्षेत्र मात्र का अवभाषक उसे अवभाषित वो भी अवभाषित हो रहा है सारे जगत के अवभाषक के रूप में वो अवभासित हो रहा वो ना हो यदि तो जगत अंधे प्रसंग आएगा तो जड़ मात्र हो अवभाष्य घट आदि और अवभाषक जड़ भौतिक सूर्यादि प्रकाश मात्र हो तो जगत अंधे प्रसंग आएगा बिना चेतन के ये जड़ भौतिक प्रकाश और अन्य भौतिक घटादि वस्तुओं में प्रकाश प्रकाश भाव भी नहीं बनेगा इसलिए सारा जगत जिस चेतन प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वह चेतन हमेशा जगत के अवभाषक के रूप में विद्यमान है ऐसा चिंतन करें ये आविश शब्द बता रहा है साधक जो जगत में अवभास्य औभाषक के रूप में प्रसिद्ध हैं सूर्यादि और घटादि प्रदीपादि और घटादि इन सब का सबके अवभाषक के रूप में एक चेतन अवभासित हो रहा है वह जब भावात्मक वस्तुएं होती हैं अवभास्य अवभास्य कोटि में आने वाली वस्तुएं दो प्रकार की है भावात्मक और अभावात्मक जगत की स्थिति काल में भावात्मक वस्तुएं हैं आकाश आदि घटादि ये सब और जब घटादि ना हो तो उस समय घटादि का अभाव भी ज्ञात हो रहा है वो तो घटादि का अभाव किससे ज्ञात होता है वो भी उसी चेतन से ज्ञात होता है जिस चेतन से घटादि का भाव भास रहा है तो जगत के भावा भाव के भाषक के रूप में ज्ञान के रूप में यह प्रकृत अक्षर पुरुष हमेशा विद्यमान है उपलब्ध हो रहा है ऐसा चिंतन साधक करें ये श्रुति आविह शब्द का प्रयोग करके कह रही है और वह जो आविह सारे क्षेत्र मात्र का अवभाषक वह अनात्मा नहीं है हमसे भिन्न हम भिन्न हैं और वह सारे जगत को अवभाषित करने वाला हमसे भिन्न है ऐसा नहीं अभी तो सबका अवभाषक वह अभिशब्दित चेतन स्वयं प्रकाश चेतन मैं हूँ ऐसा चिंतन करना है तो उसमें आत्मत्व तो दिखाने के लिए उवि पदार्थ में ये शब्द प्रयोग है सन्निहितम सन्निहितम वो सन्निहित है सम यानी सम्यक निहितम यानी स्थितम सन्निहितम का अर्थ है अच्छी तरह से स्थित है विद्यमान है कहाँ पर तो नाम रिधि ऊपर से जोड़ दीजिए हृदय ईश्वर सर्वभूता हृदय अर्जुन ठती तो हृदय देश में प्रत्यगात्मा के रूप में सर्वांतर्यामी के रूप में प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान हैं तो मेरे हृदय में भी है तो मैं वही हूँ जो सन्निहित आवि है वही तो मेरी प्रत्येक आत्मा है वही तो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है ये तो उस आत्मा की उपाधि है स्थूल शरीर सूक्ष्म सु, शरीर और कारण शरीर ये तो वास्तविक पुरुष तो हैं सन्निहित आवि शब्द से जो कहा जा रहा है हृदय में अच्छी तरह से स्थित चेतन अंतरात्मा वो वास्तविक पुरुष है और उस पुरुष की उपाधि होने के कारण कारण शरीर रूप जो अविद्या है उसे कहा गया अक्षर पुरुष द्वायमो पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एवच में अक्षर पुरुष वो कारण शरीर है उसे पुरुष कहा जा रहा है पुरुष की उपाधि होने से वस्तुतः वह पुरुष नहीं है वो तो पू है ऐसे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर यह है अक्षर पुरुष ये हैं पूर्व लेकिन पूर्व में रहने वाले की उपाधि होने से उसे पुरुष कहा जा रहा है, क्षर पुरुष हैं और इन दोनों क्षर पुरुषों से विलक्षण यस्मात्रम अतितो अहम जब भगवान कह रहे हैं तो क्षर हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कार्य मात्र शरस सर्वाणी भूतानि कर का और उससे अतीत है यानी अतिरिक्त है भिन्न है विलक्षण है स्थूल सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भी अक्षराद अपि च उत्तम अक्षर से भी अलग है इसीलिए लोक तथा वेद में वह जो आवि है प्रथित पुरुषोत्तम प्रथित यानि ख्यात विख्यात प्रसिद्ध हुआ ख्यात हुआ किस रूप में विख्यात हुआ पुरुषोत्तम इस नाम से उसकी ख्याति है जगत में वेद में भी और लोक में भी वह गीता का पुरुषोत्तम वो है आवि वो है सन्निहित आवि तीनों शरीरों से समिवेष्टि उपाधियों से विलक्षण और वो जो अहम करके गृहित होने वाला चेतन शोधित तमर्थ तो कहो और तत्पदार्थ के रूप में गृहित होने वाला जो आवि शोधित तो तदर्थ के रूप में इन दोनों का स्वतः भेद तो कोई है नहीं समिवेष्टि उपाधि को लेकर के भेद सा प्रतीत होता है उस आवि में स्वतः ये दोनों आवि यानी प्रकाश दो है ही नहीं एक ही है एक ही समष्टि, वेष्टि उपाधि को लेकर के दो से प्रतीत हो रहे थे वो दोषी प्रतीति इन आवि की करने वाली उपाधि से विलक्षण जो आविमात्र है वह पुरुषोत्तम है वो, वो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य है सन्निहित शब्द से प्रत्येक चैतन्य लेना है प्रत्येक आत्मा लेना आवि शब्द से उस चैतन्य को लेना है तो तोमर्थों को तदर्थ को शोधित तोमर्थ तो हुआ सन्निहित सम्यक्ष और वो जब उपाधि के साथ वस्तुतः उसका संबंध नहीं होता लेकिन आविद्यक संबंध होता है व्यवहार अवस्था में जब तब वही गुहाचर इस नाम से प्रसिद्धि उसकी होती है लोक में प्रसिद्ध है गुहाचर इस नाम से इसलिए कहा गुहाचरम नाम नाम शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध विख्यात तो वो जो सन्निहित है प्रत्येगात्मा है प्राणी मात्र की वह गुहाचर इस नाम से व्यवहार में प्रसिद्ध है उसकी गुहाचर ऐसे प्रसिद्धि क्यों हुई जब सन्निहित है सन्निहित का अर्थ है सम्यक स्थित अस्तित का अर्थ है अचल अक्रिय तो अक्रिय में चरण कैसे होगा गुहाचर का तो अर्थ है गुहायाम चरति इति गुहाचर ऐसी उत्पत्ति करते हैं गुहा शब्द की तो गुहा में विचरण करने वाला और चर शब्द का अर्थ होता है गति चर धातु है गति भक्षण चर गति भक्षण यानी खाने अर्थ में भक्षण कहते खाने को और गति कहते गमन को तो जो स, और स्थित तो कहा जाता है क्रिया से रहित स्था गति स्थागति निवृत्तो धातु से स्थिति शब्द बनता है स्थित शब्द बनता है नीत शब्द का अर्थ है स्थित का मतलब गति रहित चलन रहित क्रिया रहित और सन्निहित का अर्थ हुआ अच्छी तरह से गति रहित है चलन रहित है निष्क्रिय है और जो निष्क्रिय है उसे चर कैसे कहा जाएगा चलने वाला कैसे कहा जाएगा गतिमान कैसे कहा जाएगा सन्निहित होगा तो गतिमान नहीं होगा सन्निहित का अर्थ होता है सम्यक स्थित स्थित का अर्थ है खड़ा है रुका है तो जो खड़ा है रुका हुआ है उसे गंता कैसे कहा जाएगा चर शब्द का तो अर्थ एक प्रकार से गंता निकल रहा है गतिमान निकल रहा है जब चर धातु का अर्थ गति लेते हैं और कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय मान करके चर शब्द बनाते हैं तो चर का अर्थ निकलेगा गतिमान तो कहाँ पर उसकी गति है कहाँ घूमता है कई लोग घूमते हैं वाक करने के लिए जाता है, तो नहर के किनारे जाएंगे कोई गंगा किनारे जाएंगे कोई किधर जाएंगे कोई किधर जाएंगे ये कहाँ पर विचरण करता है कहते गुहा में विचरण कर रहा है तो गुहायाम चरती थी गुहाचर यह अभी गुहाचर है गुहाचर यह नाम उसका प्रसिद्ध है संसार में तो गुहाचर तो उसमें कैसे होगा तो कहा स्वतः तो सन्निहित ही है उसमें कोई चरण नहीं है गति नहीं है निष्क्रिय है इसलिए निष्कलम निष्क्रियम शांतम श्रुति उसे कहती है स्वतः सन्निहित ही है लेकिन जब ये उपाधि त्रय को स्वीकार करता है तो उपाधि त्रय में ये तीनों शरीराग आ <coughs> तो उस समय इंद्रियों का इंद्रिया उसका व्यापार इसलिए बृहदारण्य श्रुति ने उसे कहा यानी वाघादी इंद्रिया तो उपाधि व्यापार ने उपाधि तो बृहदारण्य श्रुति ने कहा वदन वाक पश्यन चक्षु श्रिन्वन स्रोत्रम का मतलब ये चक्षुरादि इंद्रियों से दर्शनादि व्यापार हो रहे हैं उपाधि से और उन उपाधियों के व्यापारों का यह अनुमोदन कर रहा है चेतन यदि ना हो तो ये तो वागादि सब के सब तो भौतिक है ना अपत पंच महाभूतों के रजोगुण से वागादि कर्म इंद्रिय और सत्वगुण से चक्षुरादि ज्ञान इंद्रिय बने हैं तो अपंचकृत पंच महाभूत स्वयं जड़ होने से उनके रजोगुण तमोगुण का रजोगुण सत्वगुण का परिणाम रूप जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण और प्राण है ये स्वयं भी जड़ रहेंगे जड़ का परिणाम होने से जड़ है जड़ मिट्टी का परिणाम घड़ा जैसे जड़ है ऐसे जड़ सूक्ष्म भूतों का परिणाम वाघ भी जड़ है इन जड़ में जो क्रिया हो रही है वजनादि रूप व्यापार हो रहा है यह चेतन की प्रेरणा के बिना नहीं होगा हाँ तो चेतन की प्रेरणा के बिना नहीं होगा तो यही जो और चेतन अनेक नहीं है चेतन स्वतः एक है आवि है तो ये जो सन्निहित आवि है उस आवी की जो सन्निधि है यही उसकी प्रेरणा है तो हृदय में वो ऐसा स्थित है हृदय रूपी गुहा में कि इन वागादि इंद्रियों का अध्यक्ष जो मन है उसका गोलक है हृदय और पहले मन को रूपादि की अपेक्षा होती है फिर अपने जो किंकर है चक्षरादि उन्हें रूपादि लाने के लिए भेजता है किंकर कहते सेवक को तो ये स्वामी है अंतकरण और अंतकरण रूप स्वामी के सेवक जो चक्षुरादि उनके विषय रूपादि की जब अपेक्षा होती है मन को तो मन चक्षुरादि का प्रेरक बनेगा लेकिन ये मन भी चक्षुरादि को प्रेरित नहीं कर सकता जब तक उस चेतन से उसे सामर्थ्य न मिले मनन का इसलिए केनोपनिषद में कहा गया मनसो मनोयत वाचोह वाचम सऊ प्राणस्य प्राण ओ मनसो मनोयत चक्षुसह चक्षु ओ चक्षु।, चक्षु का भी चक्षु है का अर्थ है इन वाघादि समस्त इंद्रियों को अंतकरण तथा बाह्य बाह्यकरणों को उनके अपने अपने व्यापारों को संपन्न करने की शक्ति अपने सन्निधि मात्र से प्रदान करता है तो वाघादि इंद्रियों के द्वारा संपन्न होने वाले वदनादि व्यापार के अनुकूल अनुकूलतया हृदय में स्थित रहना यही विचरण करना है हृदय में इस समय बिजली विचरण कर रही है विद्युत तो यहाँ जितने भी फिटिंग के रूप में तार वायर लाइन बिछी हुई है उसमें यह कैसे ज्ञात हो रहा है कहाँ दिख रहा है आँख से विद्युत तो नहीं दिख रही है लेकिन पंखा चल रहा है तो पंखे के घूमने अनुकूल रूप व्यापार घूमना रूप व्यापार के अनुकूल तया वह विचरण कर रही है पंखे से संलग्न तार में ट्यूब का जो व्यापार है प्रकाश तो यदि ट्यूब से संलग्न तार में विद्युत विचरण न करें ना हो तो ट्यूब से प्रकाश स्विच ऑन होने पर भी नहीं होगा तो यही इन यंत्रों का जो अपना अपना व्यापार है इन व्यापार के अनुकूल तया उनसे संलग्न तार में विद्यमान रहना यही बिजली का तार में विचरण है चरण कहा जाएगा ऐसे हृदय रूपी गुहा में इस आवी का वाघादी व्यापार अनुकूलतया स्थित होना सन्निहित रहना यही विचरण है गुहा में अलग कोई स्वतः उसकी विक्रिया नहीं है स्वरूप तक स्वरूप को विकृत करने वाला कोई विकार नहीं है उसमें ये भाष्कर भगवान स्पष्ट करेंगे भाष्य तथा तो टीका में स्पष्ट हो जाएगा तो गुहा इसलिए गुहा चरम नाम यानी ना नाम का है प्रसिद्धम तो गुहा चरम इस नाम से यह आवी प्रसिद्ध है शास्त्र में इसे गुहाचर कहते हैं भगवान ने भी गीता में कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित सर्वभूताशय इसमें श शब्द का अर्थ है चर और भूत भूताशय है हृदय और उसमें स्थित आत्मा सर्वभूताशय स्थित स्थित का अर्थ है विद्यमान और भूता भु, भूताशय का है हृदय भूतों के यानी प्राणी मात्र के आशय में हृदय में मैं आत्मा के रूप में स्थित हूँ वह आत्मा है यहाँ का आवि तो संहितम गुहाचरम इन दोनों से शोधित तुमर्थ को गया एक प्रकार से और जब उसे ये कहा जाएगा प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा तो तत्पदार्थ भी हो जाएगा आवी और जब अपने मात्र उपाधि में प्रत्यगात्मा के रूप में लेगा जिज्ञासु तो तुम तो अर्थ शोधित तो इतने से ये बताया जाएगा कि प्राणी मात्र के हृदय में जो वाघ इंद्रियों को अपने सन्निधि मात्र से वदनादि व्यापार का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है चेतन वह मैं हूं क्षर या अक्षर उपाधि यानी शरीर त्रय में नहीं हूं और केवल इस वेष्टि उपाधि मात्र में प्रत्येक आत्मा रूप चेतन भी मय नहीं हूं सभी प्राणियों के हृदय में प्राणी मात्र के हृदय में स्थित चेतनमय हूं तो वेदांत की आत्मा हो जाएगी एको आत्मा सर्वभूते सुगूढ़ और केवल इसी उपाधि में उपाधि से विलक्षण चेतनमय हूं ये सांख्यों की आत्मा हो जाएगी सांख्यों का पुरुष हो जाएगा वो अनेक है सांख्यों के पुरुष वेदांत का पुरुष है वो एक है।, है नहीं नहीं वो तो आगे दूसरा है वो युक्ति बताई जा रही उससे नाम यहाँ तक वाक्यार्थानुसंधान रूप निधि बताया जा रहा है हाँ। महत का अर्थ मैं नहीं होता महत होता है अपरिचिन्न महान हाँ। हत यानी मैं नहीं ये तो संहितम गुहाचरम शब्द से ही अहम अर्थ निकल रहा है तो ये भी तो गुहाए हैं ओहो अभी महत पद पर पहुंचे ही नहीं हम लोग नाम तक ही है अभी महत्पदम इससे बताया जा रहा है युक्त अनुसंधान रूप मनन को और अभी सन्निहितम गुहाचरम नाम इन चार पदों से बताया जा रहा है वाक्यर्थ भावना रूप निधिध्यासन को तो अभी नाम तक ही रुकना है और नाम शब्द का अर्थ संज्ञा नहीं लेना नाम शब्द है प्रसिद्ध तो ये जो सारे जगत का अवभाषक चेतन है वह प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है यह सन्निहितम शब्द ने बताया और इसीलिए हृदय मात्र में स्थित होने से उसका गुहा चरम ये नाम लोक में प्रसिद्ध है गुहाचर्य नाम प्रसिद्ध है अर्थ निकला ये तो शब्दार्थ हुआ तात्पर्य अर्थ ये है इस चार पदों का कि ये जो प्राणी मात्र के हृदय में वाघ आदि इंद्रियों को अपनी सन्निधि मात्र से वदनादि व्यापार का सामर्थ्य प्रदान करने वाला चेतन है वह मैं हूं ऐसा अनुसंधान करे ऐसी भावना करे हां भावना है चिंतन तो यह हुआ वाक्यार्थ अनुसंधान रूप भावना क्या नाम निधि ध्यासन वाक्यार्थ भावना कहो निधि ध्यासन कहो तो आवी सन्निहतम गुहाचरम नाम इन चार पदों से निधिध्यासन नामक एक अनुष्ठेय साधन जिज्ञासु को बताया जिस जिज्ञासु के बुद्धि में विपरीत भावना अशुभ संस्कार बैठा हुआ है अशुभ संस्कार विपरीत भावना का स्वरूप है अनात्मा देहादिका का आत्मरूप से संस्कार इस संस्कार का निवर्तक साधन है कि मैं ये उपाधिभूत क्षर पुरुष अक्षर पुरुष कहो या शरीर त्रय कहो ये नहीं हूँ जिसे अशुभ संस्कार हमारी अहम वृत्ति को आलम बनाने के लिए कहता है इन्हीं उपाधि को कहता है अहम वृत्ति को इसी उपाधि में ले जा करके स्थित करना चाहता है अशुभ संस्कार तो अशुभ अस, संस्कार के विषय ये है आत्मतया वो मैं नहीं हूँ अपितु मैं वह आवी हूँ सबकी आत्मा हूँ अंतर्या अंतरात्मा हूँ ये निधिध्यासन हुआ ये वाक्यर्थ भावना हुई हाँ, मैं न तो स्थूल शरीर हूं न तो सूक्ष्म शरीर हूं न तो कारण शरीर हूं न तो सूक्ष्म शरीर अंत पाति चिदाभास हूं अभी तु साक्षी और वो साक्षी अनेक नहीं एक है वो मैं हूं ये निधिध्यासन हुआ इस निधिध्यासन को बार बार करें यही करते रहें कब से कब तक तो जब से जगेंगे नींद खुलेगी सुबह नींद खुलते ही यही चिंतन शुरू हो जाए कि मैं शरीर त्रय नहीं हूं अपितु मैं प्रत्युगात्मा सर्वांतर हूं आवी हूँ हाँ ये नींद खुलते ही अहम वृत्ति बनेगी और अहम वृत्ति बनते ही यही आ जाए इसलिए शंकराचार्य जी ने प्रातः स्मरणम करके एक छोटा सा स्तोत्र ग्रंथ लिखा है ना तीन श्लोक मात्र है उसमें और उसमें प्रातस्मराधि संस्पुरदात्म तत्वम इत्यादि से ये कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठते ही चिंतन करता हूँ स्मरण करता हूँ किसका प्रातःस्मरा मतलब सुबह सुबह मैं चिंतन करता हूँ किसका चिंतन करते हैं हृदय संस्फूरत हृदय में जो स्फुरित हो रहा है आत्मतत्वमय के रूप में हने वो हृदय में संस्पृरित होने वाला आत्मतत्व है ये प्रकृत आवि अहम आत्मा बुढ़ाकेश गीता के भगवान कृष्ण वही आत्मतत्व है हृदय में स्फुरित होने वाला उनका मैं स्मरण करता हूँ प्रातः स्मरामी हृदय संस्फुद आत्मतत्व और उसका क्या स्वरूप है सचित सचित सुखम ओ सत चित और सुख है यानी नित्य चिदानंद है वो मैं हूँ एहसास चिंतन सुबह उठते ही शुरू हो जाए और कब तक सोने तक वही चिंतन होता रहे आस उपते राम रित और एक दिन मात्र नहीं छुट्टी के दिन कहते आमृत्य मरने तक तो मरने तक का अर्थ है मरना होता है शरीर से संबंध विच्छेद स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का संबंध विच्छेद ये तो व्यावहारिक मृत्यु है और पारमार्थिक मृत्यु है तीनों शरीरों के साथ आत्मा के संबंध का विच्छेद तीनों शरीरों के साथ आत्मा का संबंध है अविद्या से तादात्म्य अभिमान यही अहम अध्यास है इस अहम अध्यास की निवृत्ति वो जीते जी मृत्यु होती है तो आमृत्य में मृति शब्द का अर्थ है अध्यास की निवृत्ति पर्यंत आ का अर्थ है पर्यंत आमृत्य आंग उपसर्ग है ना अभिविधि अर्थ में तो आ मृति यानि अध्यास की निवृत्ति शरीर त्रय के साथ संबंध का विच्छेद और आका अर्थ पर्यंत शरीर त्रय के साथ संबंध का विच्छेद होने तक ये ही करते रहें कि मैं गुहाचर सन्निहित आवि हूं मनुष्य नहीं हूं इंद्रियादि नहीं हूँ मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निना हम न च्रोत्रजिभ्य न च्राहनेत्र यही करता रहे यही करता रहे एक साधन है ये विपरीत भावना इससे निवृत्त होगी और जब ये परिपक्व होगा ये साधन परिपक्व हुआ कब माना जाएगा तो जिसका हम मैं के रूप में चिंतन कर रहे हैं उसका संस्कार इतना दृढ़ हो जाए कि हमें जैसे श्वासोश्वास लेने का अब हमारा स्वभाव हो गया हमारे स्वभाव में आ गया सहज हो गया निमेशों में सहज है श्वासोश्वास लेने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ता निमेशोन्मेष करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता ऐसे निमेशोन्मेष के तरह श्वासोश्वास के तरह अनायास हो जाए अहम वृत्ति को जबरदस्ती सन्निहित आवी को आलम्बन बनाने के लिए ले जाने की जरूरत न पड़े वो जब उठे उत्पन्न हो अहम वृत्ति तो सन्निहित शब्दित शोधित तदर्थों को ही विषय बना ले तो माना जाता है शुभ संस्कार दृढ़ हो गया अशुभ संस्कार शिथिल पड़ गया कारक के रूप में नहीं रहा तब तक ये यही साधन करते रहना ब्रह्म का आत्म रूप से इतना दृढ़ संस्कार हो जाए कि उस वही संस्कार हमारी अहम वृत्ति बनते ही ब्रह्म को विषय बनाने के लिए अपने आप ले जाए वृत्ति उधर ही बहे जैसे पानी कहीं गिरता है तो जिधर ढाल है उधर उसे ढकेलना नहीं पड़ता अपने आप उधर ही बहता है ऐसे ये जो ब्रह्म के और अहम वृत्ति को जाने वाला राजमार्ग है पहुँचाने वाला वो राजमार्ग इतना साफ हो जाए उसमें बड़े बड़े अवरोधक हैं खाइयाँ हैं पहाड़ हैं माने जाते हैं ये अशुभ संस्कार पंच कोषों का ये पांच कोष है पांच बड़े बड़े पहाड़ हैं उस राजमार्ग में है, अवरोधक हैं और इनको हटाने का साधन है ये निधिध्यसन ये ये हो जाए और सीधे फिर वृत्ति बनते ही किसी किसी खेत में किसान की वो कैरी में ले जाने वाली पानी को नाली होती है ढंग से ढाल बना हुआ पानी कुआ से निकला सीधे उस नाली में जाता है तो जिस क्यारे में पहुँचाना है उसी में पहुंचता है इधर उधर नहीं बहता ऐसी हमारी अहम वृत्ति सीधे इस सन्निहित आवी को ही विषय बनाने वाली हो तो माना जाता निधिध्यासन रूप साधन पूरा हुआ वो विपरीत भावना रूप जो अवरोध था प्रतिबंधक था वो अब कारक नहीं रहा ऐसा हो जाएगा तो फिर उसे एक बार श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाता है या पहले से श्रुत है तो श्रुत तत्वी वाक्य का स्मरण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा अभी तक अहम ब्रह्मास्मि ही वृत्ति बना रहे थे हम वो हमारे प्रयत्न से बन रही थी इसलिए अनुष्ठेय कहा जा रहा था उसे और जब इतना सहज हो जाएगा शुभ संस्कार प्रबल हो जाएगा तो उस समय एक बार सुनते ही या सुन कर के पहले से रखा है तो स्मृत होते ही तत्वमसी वाक्य अहम ब्रह्माष्टमी यह वाक्यजन्य वृत्ति होगी वाक्य है प्रमाण वो भी होगी अहम ब्रह्मास्मि यही वृत्ति लेकिन वो कहलाएगी प्रमाण और उस प्रमा से समूल अध्यास की निवृत्ति जिसे अविद्या ग्रंथि कहा था पूर्व खंड के अंतिम मंत्र में सो अविद्या अविद्याग्रंथि विकीरती तो अविद्या ग्रंथि है अध्यास उसका विकरण है समूल उच्छेद बाध तो अहम अध्यास मम अध्यास का बाध हो जाता है प्रहान हो जाता है इसीलिए तो उपनिषदों का आरंभ शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में बताया ना अस्य अनर्थ हेतु तो अस्य अध्यास्य अध्यास है अनर्थ का हेतु यानी दुख का कारण और उसका प्रहान है विकिरण अविद्याग्रंथी है अध्यास और वो है अनर्थ का हेतु और उसका प्रहाण है विकिरण अविद्याग्रंथि का विकरण और इसी के लिए सर्वे वेदांता आरभते सभी वेदांतों का प्रारंभ हुआ है और कैसे वेदांत से निवृत्त होगा अध्यास तो आत्म एकत्व तो विद्या प्रतिपत्त ब्रह्मात्म एक तो विद्या है अहम् ब्रह्मास्मी यह प्रमा यह वेदांत से उत्पन्न होती है और उससे फिर ये अध्यास का प्राहन होता है अविद्याग्रंथि का विकिरण होता है तो ये कहा अवि सन्निहितम गुहाचरम नाम इससे निधिध्यासन को बताया गया अच्छा आठ बज गए यदि भी एक ही वाक्य हुआ लेकिन साधन तो बहुत बड़ा मिला है इस वाक्य से हैं करते रहेंगे तो अब महत् पदम पर विचार होना है कल